दोस्तों प्रोफेशनल इन्वेसटिंग का सबसे पहला स्टेप नंबर्स या फैंसी मॉडल्स नहीं होते। सबसे पहला स्टेप होता है माइंडसेट। लेखक कहते हैं कि एमिटचर्स और प्रोफेशनल्स के बीच का असल फर्क उनकी सोच है न कि उनके टूल्स। अक्सर एमिटचर इन्वेस्टर्स शॉर्टटर्म एक्साइटमेंट के चक्कर में पड़ जात उनका focus होता है, discipline और patience. चलो एक example सोचते हैं. Amateur stock market को एक casino की तरह ट्रीट करते हैं. अभी invest करो, कल double हो जाएगा. लेकिन professionals stock market को एक business की तरह देखते हैं. जब वो एक share खरीदते हैं, वो असल में company का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं. मतलब वो इस सोच के साथ invest कर प्रोफेशनल माइंडसेट का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होता है, लेकिन प्रोज उस शॉर्ट टर्म नॉइज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। वो पेचेंटली वेट करते हैं कि बिजनेस ग्रो करे और उनकी थिसेस प्रूव हो। यही वजह है कि वॉरेन बफेट बार बार कहते ह� Amateurs रिस्क को ignore कर देते हैं, लेकिन Professionals हमेशा पहले downside देखते हैं। उनका सवाल होता है कि अगर मैं गलत हो गया, तो मुझे कितना नुकसान होगा। यही mindset उन्हें overconfidence और emotional mistakes से बचाता है। Professional investors के पास एक और habit होती है, learning का obsession। वो हमेशा business models, industries और financial history को study करते रहते हैं� क्योंकि वो जानते हैं कि market हमेशा नए challenges और नए black swans लाता है। और सिर्फ वो investor सवाइव करता है जो अपना दिमाग fresh रखता है। असल lesson ये है कि एक professional investor बनने के लिए सबसे पहला काम है अपना mindset shift करना। speculator से business owner की सोच, short term से long term की सोच और greed से discipline की सोच। और जब ये mindset एक प्लेबुक जो आपको आईडिया से लेकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन तक गाइड करें। इसी प्रोसेस को हम अगले चैप्टर में एक्स्प्लोर करते हैं।